देखो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया है लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ सेक्शन चीफ आशुतोष सोनी ने मेडिकोर फार्मा वाले केस में इन्वॉल्व सभी सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया है जो देश से बाहर के लोग इन्वॉल्व थे उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है समझ लो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है डिविजन चीफ ने बताया ओ बड़ी जल्दी हो गया विक्रांत ये खबर सुनकर हैरत में था उसे उम्मीद नहीं थी कि आशुतोष सोनी इतनी जल्दी मेडिकोर फार्मा वाले केस को क्लोज कर देंगे चूंकि उस केस में फौरन के लोग भी इन्वॉल्व थे ऐसे में विक्रांत को लग रहा था कि केस को क्लोज करने का प्रोसेस काफी लंबा होने वाला है और डिवीजन चीफ ने आगे बोलते हुए कहा इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सभी को पकड़कर यहां लाया जाएगा और उनका ट्रायल भी इंडियन कोर्ट में ही चलेगा तो समझ लो कि कोई भी उनमें से बचकर नहीं जा सकता विक्रांत तुम ये समझ लो कि मेडिकल फार्मा वाले मर्डर केस में तकरीबन बीस से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे अब इन सभी को पकड़ा जा चुका है और सभी के खिलाफ चार्जशीट भी बनाई जा रही है इन सबकी संपत्ति भी जब्त की जा रही है वाओ बहुत सही बहुत सही हो रहा है ये सारे जानबूझकर निर्दोष लोगों का मर्डर करवा रहे थे विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ और तुम तो जानते ही हो कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट कितनी मजबूत है गवर्नमेंट देश के साथ गद्दारी करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शने वाली है इन सभी लोगों को ऐसी सजा मिलेगी कि सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा डिवीजन चीफ मैडम ने विक्रांत की नजरों में देखते हुए कहा बिल्कुल सही है ऐसा ही होना चाहिए विक्रांत ने भी सहमति से अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा मैं तो ये कह रहा था कि जो फॉरेनर इन्वॉल्व हैं, उन्हें भी सख्त सजा दी जाए ताकि इंडिया की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत ना करे हाँ हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट भी यही चाहती है और कर भी रही है अब हम विदेशी ताकतों का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है डिविजन चीफ मैडम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हम्म सही बात विक्रांत ने जवाब दिया तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ पिंच हुआ उसने तुरंत ही डिवीजन चीफ मैडम की तरफ आंखें बड़ी करके देखते हुए कहा एक मिनट एक मिनट अब मैं समझ गया वो जो जोधन सिंह को अरेस्ट करने वाली न्यूज थी और तमिल स्टार के बरामद होने वाली न्यूज थी वो, वो सब आपने किया था आपने ही न्यूज बाहर की थी ना है ना विक्रांत ने डिवीजन चीफ मैडम की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा वाह विक्रांत वाकई में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है तुमने सीरियसली सच में आपने ही ये न्यूज लीक किया था विक्रांत ने कन्फ्यूजन में अपनी भुआ टेडी करते हुए आपने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा है जोधन सिंह के पकड़े जाने की खबर लीक करने में क्या फायदा था नहीं समझे अब जब तुमने ये जान लिया कि मैंने ये न्यूज लीक किया है तो फिर थोड़ा यह भी समझने की कोशिश करो कि मैंने ये क्यों किया था डिवीज़न चीफ मैडम ने विक्रांत की तरफ देखकर कर मुस्कुराते हुए कहा गैस करो गैस मैं मुझे नहीं समझ आ रहा विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए कहा ओह समझ गया समझ गया विक्रांत ने डिविजन चीफ मैडम की तरफ देखते हुए अपना थम्स अप करके इशारा किया आपने सब इसलिए किया ताकि ए के तक खबर पहुंच जाए कि हमने तमिल स्टार की चोरी करने वाले को अरेस्ट कर लिया है लेकिन अभी तक तमिल स्टार बरामद नहीं हुआ है इस खबर को सुनकर ए के बिल्कुल पैनिक हो जाए और कुछ गलती कर बैठे डिवीजन चीफ मैडम विक्रांत की तरफ देखते हुए मुस्कुरा पड़ी तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन शायद पूरी बात समझ नहीं पाए अभी तक देखो ये तो पक्का है कि ए के इस खबर को सुनकर पैनिक हो जाए ये तो मेरा मकसद था ही लेकिन इसके साथ ही एक को सबक सिखाना भी तो जरूरी था इसके बाद डिवीजन चीफ मैडम ने विक्रांत की तरफ सीरियस होकर देखते हुए कहा देखो एक ए इतना चालाक था कि पहले तो उसने खुद ही तमिल स्टार की चोरी करवाई और फिर चालाकी दिखाते हुए गवर्नमेंट से इसके लिए हरजाना मांगना शुरू कर दिया ये तो वही बात हो गई ना की उल्टा चोर कोतवाल को डांटे पहले तो उसने खुद ही चोरी करवा कर स्टार को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया और दूसरी तरफ सरकार ऐसी तमिल स्टार के चोरी हो जाने का मुआवजा भी मांग रहा था अब जब उसको ये खबर मिलेगी कि की तमिलस्तार की चोरी करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है तो फिर उसके होश ठिकाने आ जाएंगे खुद के पकड़े जाने का भी डर होगा उसे अब तुम ही बताओ इतने बड़े क्रिमिनल को भला कैसे हम छोड़ सकते हैं? हम्म, सही बात सही बात विक्रांत ने अपना सिर सहमति से हिलाते हुए कहा अच्छा एक बात और है डिविजन चीफ ने आगे बोलते हुए कहा एक कोई मामूली आदमी नहीं है उसे अरेस्ट करना और इंटरोगेट करना कोई आसान काम नहीं है पहले से ही उसके ऊपर उसके मैनेजर क्या नाम था उसका मोहन मोहन भट्ट आगर हाँ मोहन बटनागर के मर्डर का केस भी तो उसके ऊपर चल रहा है अब अगर तमिल स्टार वाला केस भी खुल जाएगा तो फिर हमारा पक्ष और मजबूत हो जाएगा और हम उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं और एक बार ये पुलिस कस्टडी में आ गया ना तो फिर इसने जितने कांड किए हैं सब का हिसाब हो जाएगा हम्म सही है सही बात मैडम विक्रांत ने अपनी मुंडी हिलाते हुए कहा लेकिन मैम ये सब तो ठीक है लेकिन आपने ये जो डेड दिया था ये क्या था तमिल स्टार ढूंढने के लिए मात्र सात दिन का डेडलाइन वाकई में क्या मजाक है ये डिवीजन चीफ मैडम ने कोई उत्तर नहीं दिया बस वो कुछ देर तक विक्रांत को देखकर कर मुस्कुराती रही विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो हैरत भरी नजरों से उसे देखता रहा कुछ पल तक शांत रहने के बाद डिवीजन चीफ मैडम ने जवाब दिया इसके बारे में भी मैं तुमसे बात करने वाली थी देखो तमिल स्टार को जल्दी से जल्दी ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक ए वाला मैटर तो तुम समझ ही रहे हो और उसके साथ ही उसके साथ क्या पर्सनल दुश्मनी विक्रांत ने अपनी भुआ टेडी करते हुए कहा जहां तक मुझे लग रहा है मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं क्योंकि अगर मेरा मामला होता तो फिर आप मुझे ये सब नहीं बता रही होती सही बात डिवीजन चीफ मैडम ने हंसते हुए कहा अरे तुम अपनी टेंशन तो छोड़ ही दो तुमने अभी मेडिको फार्मा का इतना बड़ा मर्डर केस सॉल्व किया है और फिर सिर काटने वाले सीरियल मर्डर केस में भी तुमने इतना बड़ा एविडेंस कलेक्ट करके दिया है उधर जोधन सिंह को भी अरेस्ट किया था कुल मिलाकर तुम अपना काम बेस्ट कर रहे हो विक्रांत तुम्हे कोई कुछ नहीं कहने वाला और ना ही कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा हो सकता है अगर मैं चाह भी लूँ तो भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती तो तुम इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ दो तुम अपना काम जैसे कर रहे हो करते रहो हाँ बस तुमसे इतना कह रही हूँ कि अभी तुम तमिल स्टार के बारे में सोचना बंद कर दो बस तुम सिर काटने वाले मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करो और किसी के बारे में ज्यादा मत सोचो ओके विक्रांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया अब उसे सारा माजरा समझ में आ चुका था कि आखिर क्यों हायरअप की तरफ से तमिल स्टार को खोजने के लिए सात दिन का ही डेडलाइन दिया गया था दरअसल हेडक्वार्टर की तरफ से यह डेडलाइन विक्रांत की नहीं बल्कि जानवी के लिए दी गई थी जानवी का नेचर ही ऐसा था उसने हायरअप के लोगों के साथ बदतमीजी की होगी या फिर कोई रूल तोड़ा होगा जिस वजह से उसे पनिशमेंट देने के लिए हायरअप द्वारा तमिल स्टार का पता लगाने के लिए मात्र सात दिन की डेडलाइन दी गई थी विक्रांत कई बार अगर तुम चीज़ों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कई बार ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है क्या सही है और क्या गलत देखो जानवी ने गलती की थी लेकिन फिर भी सिर्फ एक पक्ष की गलती देखकर फैसला नहीं लिया जा सकता है विक्रांत ने उत्सुक होते हुए डिवीजन चीफ मैडम से सवाल किया मैम जाह्नवी ने किया क्या था मतलब हायरअप के साथ कुछ गलत किया था क्या अब गलती तो की थी ही उसने डिवीज़न चीफ मैडम ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा दरअसल बात ऐसी है कि जानवी का हस्बैंड पुलिस के ही एंटी ड्रग्स एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एजेंट था और उसको एक ड्रग्स स्मगलर ने चाकू मार दिया था जिससे उसकी मौत हो गई वो ड्रग्स स्मगलर काफी दिन तक फरार रहा था फिर जानवी ने हेडक्वार्टर में जाकर काफी हंगामा किया था वहां पर इसने एक दो सीनियर ऑफिसर के साथ गाली गलोज भी कर दिया था फिर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उस ड्रग डीलर को अरेस्ट भी कर लिया था डिवीजन चीफ मैडम ने हल्की साँस छोड़ते हुए कहा इसके बाद डिवीजन चीफ मैडम ने अपनी टेडी करते हुए कहा लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि वो ड्रग्स स्मर खुद पुलिस का गवाह बन गया उसने ड्रग डीलर्स के बारे में पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और साथ ही कई ड्रग डीलर को तो अरेस्ट भी करवाया फिर पुलिस ने में उसकी सजा कम करने के लिए कोर्ट ऐसी गुहार लगा दी जबकि जन्नवी उसे उम्र कैद दिलवाना चाहती थी बाद में जब कोर्ट ऐसी उसके पति के कतिल को छोड़ दिया गया तो फिर जन्नवी गुस्से में पुलिस हेडक्वार्टर पहुँच गई वहाँ जिस ऑफिसर ने ड्रग डीलर को अरेस्ट किया था जानवी ने उसे पीटना शुरू कर दिया उस वक्त वहाँ हेडक्वार्टर में तकरीबन हजारों पुलिस ऑफिसर मौजूद थे और जिसको जानवी ने पीटा था वो काफी ऑफिसर था वो भाई विक्रांत का मुंह खुला का खुला रह गया वो अपनी आंखें बड़ी करके डिवीजन चीफ मैडम की बातें सुनता रहा यहाँ तक भी ठीक था लेकिन जन्हवी ने हेडक्वार्टर में एंट्री ड्रग एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के हायर रैंक के ऑफिसर के मुंह पर पानी का गिलास फेंक दिया था अब भला वो कैसे इस मामले को जाने देता एक बार नॉर्मल पुलिस वालों के साथ की हुई उसकी बदसलूकी माफ भी की जा सकती थी क्योंकि वो लोग जानवी के ही डिपार्टमेंट के थे लेकिन ड्रग एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को कौन समझाता फिर डिवीजन चीफ मैडम ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा फिर उसी ऑफिसर ने अपनी सोर से जानवी का ट्रांसफर यहाँ तमिल स्टार वाले केस में करवा दिया फिर डिवीजन चीफ ने आगे बोलते हुए कहा दरअसल जानवी के इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है वो बहुत अच्छी डिटेक्टिव भी है और क्राइम डिपार्टमेंट उसके इस रिपोर्ट का फायदा उठाना चाहता था जब उसके फंसे का मर्डर हुआ तो उस वक्त जानवी काफी ज्यादा इमोशनल थी उसके अंदर काफी गुस्सा था और क्राइम डिपार्टमेंट उसके उसी गुस्से का फायदा उठाना चाहता था लेकिन तभी एक और एक्सीडेंट हो गया एक और एक्सीडेंट मतलब विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया